हर्षद तुम यहीं रुको विक्रांत ने अपना जैकेट पहनते हुए कहा मैं अभी मेहता के घर जा रहा हूँ वहां नैना भी है हो सकता है विक्रांत की, तो की, की बातें ध्यान सुन, से सुनी और उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ठीक है आप ध्यान रखना अभी विक्रांत जैकेट पहनकर यहाँ से बाहर निकल नहीं वाला था की अचानक से ऑफिस का दरवाजा खुल उठता है और अंदर की तरफ एक शख्स भागता हुआ चलाता है ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नैना थी जो ऑफिस में घुसने के बाद सीधे विक्रांत की तरफ भागती हुई पहुंच गई विक्रांत ने तुरंत नैना को पहचान लिया इस वक्त वो काफी घबराई हुई नजर आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा हुआ था। सर, कहां जा रहे हैं आप? नैना ने सवाल किया वो विक्रांत को देख ये समझ चुकी थी कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं अभी अभी मेहता के घर का एड्रेस मिला है तो मैं उसी के घर जा रहा हूँ क्या पता वहाँ केशव की डायरी मिल जाए विक्रांत ने कहा और फिर उसे सवाल किया तुमको कुछ कहना है क्या परेशान लग रही हूँ अभी मत जाइए ने कहा जवाब दिया हाँ और जैसा केशव ने कहा था वो वैसा ही था लॉकर में बैग ही रखा हुआ था और बैग के भीतर बारह गोल्डन कार्ड भी रखे हुए थे लेकिन इसके साथ ही बैग में से कुछ और भी मिला है क्या मिला उन्हें विक्रांत ने सवाल किया फिर अनुष्का ने बताया पुलिस जब उस बैग को चेक कर रही थी तो उसमें कुछ हार्ड सी चीज रखी हुई थी और ये चीज बैग के भीतर छुपा कर रखा गया था अनुष्का ने अपनी आंखे बड़ी करते हुए अजमेर पुलिस पहले तो उस बैग के एविडेंस के तौर पर अपने साथ रखना चाहती थी लेकिन बैंक वाले रेडी नहीं थे उन्होंने अपने सामने पूरे बैग को खंगाल कर उसमें रखी एक एक चीज को बाहर निकलवाया फिर पुलिस को उधर बैंक में ही बैठ कर बैग खोलना पड़ा फिर अनुष्का ने एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा फिर पता है जब हम लोगों ने बैग को फाड़कर अंदर से देखा तो उसमें एक पेन रखा हुआ था वो नॉर्मल पेन नहीं वो जो रिकॉर्डिंग वाला आता है ना वो वाली पेन रिकॉर्डिंग पेन विक्रांत ये न्यूज सुनकर काफी सरप्राइज रह गया ये देखिये इतना कहते हुए अनुष्का ने अपना फोन बाहर निकालकर उसे पड़े वॉइस मैसेज को ओपन करते हुए कहा सर अगर मेरा अनुमान सही है तो फिर समझ लीजिए कि केशव पंडित का केस भी सॉल्व हो गया फिर अनुष्का ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा समझ लीजिए कि हमें एक दिन में ही दो खुशखबरी मिल गई एक साथ दोनों केस सॉल्व हो गए ओहो मुझे लगा कि तुम कोई बुरी खबर लेकर आई हो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार हर्षित ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा अनुष्का तुम सच बोल रही हो सच में इतनी जल्दी एक केस भी सोल्व हो गया मर्डर कौन है फिर अरे सुनो नुष्का ने अपने फोन में प्ले होने वाली रिकॉर्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा सारी सच्चाई इसी रिकॉर्डिंग में है इसके बाद उसने स्पीकर मोड पर फोन में पड़ी रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया ताकि सभी लोग इस रिकॉर्डिंग को आराम से सुन सकें। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही एक औरत की आवाज उसमें सुनाई देनी शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के लिए है और अगर आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरा परफेक्ट मर्डर प्लान सफल हो गया अब मेरे पति को निर्दोष साबित किया जा सकता है रूम में बैठे सभी लोग बड़े ध्यान से इस औरत के एक एक लफ्स को बड़े ध्यान से सुने जा रहे थे हाँ मैंने इस परफेक्ट मर्डर केस को प्लान किया था मैंने बहुत मेहनत और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इस मर्डर को प्लान किया था मुझे पूरा यकीन है कि बिना इस वॉइस मैसेज के मिले तुम लोग इस मर्डर केस की सच्चाई नहीं जान पाओगे <laughs> मेरे पति को जेल में डालकर तुम लोग उसे ही असली खातिल समझ रहे होंगे अच्छा तुम लोगों को ये जानना है ना कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया इस वक्त उस औरत ने दो सेकेंड का ब्रेक लिया और फिर आगे बोलना शुरू किया एक्चुअली इसका रीजन बहुत सिंपल है मैं बस परफेक्ट मर्डर प्लान करना चाहती थी और मैंने कर भी दिया यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव भी इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन हाँ मेरे पति के साथ मैंने थोड़ा गलत किया है मैंने आपका इस्तेमाल किया इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि आपको इस केस के चलते भी परेशानी हुई है वो बेकार नहीं जाएगी आपको इस केस से आगे बहुत फायदा होने वाला है इसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग में उस औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी फिर उसने आखिर में कहा गुड बाय केशव कुछ भी हो मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी इसके बाद उस औरत की आवाज आनी बंद यानी कि रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी ओ, हर्षित ने अपना सिर लाते हुए कहा तो फिर से विक्रांत सर का अनुमान सही निकला केशव पंडित वाले मर्डर केस में असली कतिल किरण पंडित ही है लेकिन उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद विक्रांत ने अपनी मुठ्ठी कसकर बांधते हुए थोड़े गुस्से और पछतावे से भरे लफ्जों में कहा दरअसल हम सबको उल्लू बनाया गया है विक्रांत के इस स्टेटमेंट को सुनकर हर्षित काफी अचंभित रह गया उसने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया मतलब कैसे उल्लू बनाया गया सर मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं ये रिकॉर्डिंग में किरण पंडित की आवाज़ नहीं थी अनुष्का इस वक्त विक्रांत की तरफ बेहद ध्यान से देख रही थी और वो भी काफी कन्फ्यूज नजर आ रही थी अब ये रिकॉर्डिंग तो किरण पंडित के ही लॉकर में से मिली है तो फिर भला उसके अलावा कौन ये रिकॉर्डिंग कर सकता है अगर केशव पंडित को यह रिकॉर्डिंग सुनाकर उससे पूछा जाए तो वो किरण की आवाज पहचान कर सच्चाई बता सकता है और अगर केशव ना सही तो किसी और को भी रिकॉर्डिंग सुनाई जा सकती है जो कि किरण की आवाज पहचान सके जैसे राघव किरण का भाई राघव पंडित नहीं विक्रांत ने अपनी मुठ्ठी को दीवार पर रखते हुए कहा मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है जब तक ये रिकॉर्डिंग हमारे हाथ नहीं लगी थी, तब तक तो मुझे ऐसा कि अब, अब तो नहीं लग रहा है कि किरण पंडित झूठ बोल रही है हर्षित ने सवाल किया मुझे नहीं पता लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है विक्रांत ने अपनी बुवाइश से कोटते हुए कहा किरण पंडित के कन्फेशन से मेरे ऊपर ये महज एक इतफाक है ये सुनकर अनुष्का ने कहा सर मैं मानती हूँ कि किरण पंडित का ये कन्फेशन थोड़ा अजीब सा है लेकिन सर आप तो खुद ही पहले ये कह रहे थे कि हो सकता है कि किरण पंडित ने खुद की खुद ही सुसाइड करके अपने कत्ल के इल्जाम में अपने पति केशव को फंसाने की कोशिश कर रही हो तो अब तो हमारे पास किरण पंडित का कन्फेशन भी आ गया है वो साफ साफ कह रही है कि उसने ही इस परफेक्ट मर्डर केस को प्लान किया तो अब आप अलग क्यों सोच रहे हैं सब क्लियर तो हो गया है विक्रांत ने अपना सिरे हिलाते हुए कहा मैं जो पहले कह रहा था वो इस आधार पर कह रहा था कि केशव पंडित निर्दोष है लेकिन अगर ऐसा सच में नहीं है तो केशव पंडित झूठ बोल रहा है तो अचानक से विक्रांत को आज के दिन का कोडवट का ख्याल है आज के दिन के लिए उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और पानी कोडवट दिया गया था पहाड़ कोडवट का अर्थ था कि इस मर्डर केस पर काम करते हुए वो प्रोग्रेस कर रहा है चूंकि अब वो एक साथ ये दोनों केस क्लोज करने के करीब आ चुका था ऐसे में पहाड़ कोडवर्ड तो अपना भरपूर असर दिखा रहा था लेकिन पानी का क्या आखिर इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के पानी कोडवर्ड का कनेक्शन किरण पंडित से है अगर किरण पंडित ने वाकई में सुसाइड किया है और वाकई में वो केशव वाले केस की मास्टरमाइंड है तो फिर ये चीज आज के पानी वाले कोडवर्ड को भी पूरी तरह एक्सप्लेन कर रही है और अगर यही सच है तो फिर आज वे एक साथ दो केस क्लोज कर सकता है ऐसे में खुद से वो सवाल कर रहा था लेकिन फिर मुझे ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है हालांकि एक चीज और विक्रांत के दिमाग में आ रही थी कि कि शायद हो सकता है कि किरण पंडित क्राइम फिक्शन की बहुत बड़ी फैन हो क्या पता वो अपने की क्राइम फिक्शन वाली नॉवल पढ़ते पढ़ते उसकी इतनी बड़ी फैन हो गई हो कि वो किताबी कहानी को अपनी रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करने लगी हो क्या पता उसने सच में खुद की जान इसलिए दे दी हो ताकि वो एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दे सके